मेरे साथ खाओ मेरे दोस्तों एक समोसा खिलाओ मेरे साथ खाओ मेरे दोस्तों एक समोसा खिलाओ नमस्कार आज आपको कुछ बातें हालांकि मेरे दोस्त लोगों ने कुछ लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया है कि खाने की बातें मत किया करो मगर मैं तो भाई कुछ तो खाने की बात करनी ही पड़ेगी तो आपको खाने की बातों में बताता हूँ समोसे के लिए प्यार अब साहब समोसे का ये जो प्यार है ये बड़ा पुराना है दरअसल बनारस आने से पहले तो मुझे याद नहीं कि समोसा मुझे इतना अच्छा लगता हो परंतु बनारस आने के बाद शायद तब से समोसा मेरे प्रिय भोजनों में से एक भोजन है तो तरह तरह के समोसे खाए गए हैं कोई आलू वाला समोसा कोई दाल वाला समोसा कोई कीमा वाला समोसा ऐसे बहुत से तरह के समोसे बने हैं और आपको उसमें बताना चाहता हूं एक समोसे की ख़ूबी ये होती है कि समोसा जितना गर्म हो उसको खाने की तमन्ना उतनी ज़्यादा होती है परंतु गरम समोसा आप खा नहीं सकते क्यों नहीं खा सकते गरम समोसा आप महसूस कर सकते हैं यानी समोसा जो है वो न सिर्फ़ खाने की चीज़ है बल्कि समोसा फील करने की चीज़ है तो साहब बात ये होती है कि समोसे का स्वाद अलग चीज़ है और समोसे की फील अलग चीज़ है तो अब यूँ आपके सामने समोसा लाकर रख दिया जाए तो उसमें समोसे का स्वाद तो होता है मगर समोसे की फील नहीं अब आप मुझसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये समोसे की फील नाम की चीज है क्या देखिए समोसे की फील यह है कि जब समोसे कड़ाही में पड़े हो और धीरे धीरे उनका कलर यानी उनका उनका जो रंग है वो सफ़ेद से बादामी हो रहा हो और बादामी से हल्का भूरा पन लिए हुए गुलाबी पन की तरफ बढ़ रहा हो वो उस समय जो महक आती है और जो रंग का परिवर्तन होता है उससे उसकी फील आती है अब साहब इस समोसे की फील को महसूस करने का काम सिर्फ वो ही कर सकता है जिसने इसको होते हुए देखा हो और देखिए सब लोग इसको होते हुए देख नहीं पाते बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई समोसे दे दो अब वो कड़ाही के बाहर जो समोसे रखे हुए हैं उनको लेकर चले आते हैं मगर अब हमारे जैसे जो क्या कहते हैं साहब इनको मुझे पता नहीं इसके लिए हिंदी अंग्रेजी में क्या शब्द है मैं तो नहीं याद कर पा रहा हूँ कोनॉइजर कोनॉइजर वाह देखिए क्या मेरे को शब्द बताया अभी मेरी बेटी ने मुझे उसने एक शब्द अपने मुंह से चलाक बताया कौनजर अब वो कह रहा है लग रहा है कि वो कह रही है कि गलत बोल रहे हो मतलब तो तो तो कोई बात नहीं खैर तो साहब ये जो कॉनइजर है ना यही समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको भी ये फील लानी है तो आप एक बार बनते हुए देखिए किसी हलवाई की दुकान पर जाइए वहाँ जाकर देखिए कि कैसे बनते हैं तो साहब बनारस में रहने की ख़ूबी ये कि हमने बनारस में समोसे बनते हुए देखे साहब बनारस से नौकरी करने के लिए निकल गए और धीरे धीरे इधर उधर घूमते घूमते हम एक जगह पहुँचे वो जगह थी गया तो साहब जब हम गया में पहुँचे तो गया में स्टेशन के बाहर एक दुकान थी और अब जानते ही होंगे कि स्टेशनों के बाहर की जो दुकानें हैं वो 20-22 घंटे तो चलती ही हैं तो उस दुकान में क्या होता था कि उस दुकान में आपको हर घंटे पर दो तीन बार ऐसा समोसे बनने बनते दिखाई पड़ते थे और आपको ये फील का एहसास करने का मौका मिलता था तो साहब हम तो गया में पोस्टेड थे और एक हमारे मित्र थे श्री राजीव नयन प्रसाद वो भी बैंक में ही काम करते थे पीओ थे हमारे ही बैच के और राजीव नयन प्रसाद जी गया के रहने वाले थे परंतु उस वक्त वो कहीं बाहर पोस्टेड थे तो राजीव नयन प्रसाद कभी कभार बीच बीच में गया आ जाते थे तो जब वो गया आते थे तो ऑब्वियसली चूंकि हमारे बैचमेट थे तो वो हमसे मिलने भी आते थे और उनका घर भी ब्रांच से बहुत दूर नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि राजीव नैन प्रसाद साहब के साथ देखिए मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी मैं उसको गया में ले गया था तो राजीव नैन प्रसाद अच्छा इत्तेफाकन आपको ये बता दूं कि राजीव नैन प्रसाद साहब मुझसे थोड़े बीसी ही थे मतलब उनको भी डायटिंग का बड़ा शौक था जैसे नहीं नहीं डाइटिंग का शौक मतलब आप ये मत समझिए कि हम लोग किसी भोजन की बात कर रहे हैं हम लोग डाइट करना हम लोग का शौक था वजन कम करना हमारी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था भगवान से जो हम मांगते थे वो यही मांगते थे कि हे भगवान हमारा 10 किलो वजन कम कर दो अच्छा भगवान ने सुनी नहीं हमारी बात कभी ये बात अलबत्ता है पता नहीं राजीव नायन प्रसाद साहब की बात उस समय तक तो नहीं सुनी थी अब बाद में सुन ली हो तो मैं नहीं जानता तो साहब हम और राजीव नायन प्रसाद साहब जो थे मोटरसाइकिल पर बैठते थे और मोटरसाइकिल हम दोनों का वजन उठाकर धीरे धीरे चलती हुई इधर उधर गया शहर में घूमती थी और गया शहर में घूमते घूमते हम लोगों का अक्सर अड्डा होता था स्टेशन के सामने वाली वो समोसे की दुकान अब आप पूछेंगे साहब वो समोसे की दुकान क्यों पूछे तो अब इसका जवाब यह है कि समोसे की दुकान इसलिए कि राजीव नयन प्रसाद साहब जब गया से बाहर रहते थे यानी जब अपने घर में नहीं रहते थे तो वो डाइटिंग किया करते थे और मुझसे कहते थे कि भैया ये जो डाइटिंग की बात है ना और राजीव नयन प्रसाद साहब का मुझसे कहना यह होता था कि जब मैं गया आता हूँ और तुमसे मिलता हूँ तभी मेरा मन करता है कि डाइटिंग को तोड़ दिया जाए और बोले उसको उन्होंने टर्न दिया था वो बोलते थे डाइटिंग ब्रेक अब साहब हम लोग मैं कहता था ठीक है यार तो फिर मैं भी चल के आज डाइटिंग ब्रेक कर लेता हूँ और साहब हम लोग चले जाते थे हम लोग उस समोसे वाले की दुकान पर पहुंचते थे और हम लोग वहां पहुंचकर अपना डाइटिंग ब्रेक कैसे करते थे ये सुन लीजिए साहब पहला काम होता था हम लोग उससे कहते थे कि जो बने हुए समोसे हैं उनको हमें मत दिखाओ पहले तुम हमारे सामने समोसे बनाना शुरू करो कभी वो कहता था साहब अभी 10 मिनट लगेगा कभी 20 मिनट कभी आधा घंटा खैर हम लोग कोई कोई जल्दी नहीं होती थी वो साहब समोसे बनाता था मतलब भरता था तैयार करता था उसके बाद उसको कढ़ाई में डालता था और जब वो कढ़ाई में डालता था धीरे धीरे वो फील हम लोग महसूस करते थे और साहब उसके बाद देखिए घबराइएगा मत मैं केवल ये बताना चाहता हूँ वो समोसे बहुत बड़े नहीं होते थे तो हम लोग करीब 10-15 समोसे मतलब 10-10, 15-15 समोसे खा लेते थे ज्यादा बड़े नहीं होते थे ये मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ और इस तरह से हम लोग अपना डाइट ब्रेक करते थे अब देखिए समोसे की बात आई है तो यहाँ पर एक बात थोड़ी सी रसगुल्ले की भी बताती रसगुल्ले ये है साहब कि रसगुल्ले में और समोसे में जैसा मैंने आपसे बताया इसमें विजुअल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसको खाना मतलब जितना उसका टेस्ट इम्पॉर्टेंट है उतना ही उसका विजन इम्पॉर्टेंट है मैं यहां पर आपको यहां पर फील की बात नहीं कर रहा हूं विज़न की बात कर रहा हूँ तो रसगुल्ले का जो विजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब वो देखने में कैसा लगता है तो हम साहब एक बार छपरा में थे तो वहाँ पर हमको रसगुल्ले का एक दुकान थी मतलब ब्रांच के पास में एक दुकान थी जहाँ पर रसगुल्ले बनते थे और बिकते भी थे ऑफ कोर्स कहा जाता था कि वो छपरा की बंगाली मिठाइयों की सबसे अच्छी दुकान है मगर थी दुकान थोड़ा गली के अंदर मुझे आज भी वहाँ की दुकान और उसकी महक याद है हालाँकि उस बात को तकरीबन चालीस साल हो चुके हैं शायद तो साहब वहाँ पर जाते थे हम लोग अक्सर ब्रांच के लोग और दो दो चार चार रसगुल्ले खाया करते थे और ऐसे ही बातों बातों में एक दिन एक नाम तो मुझे शायद सही नहीं याद आ रहा है मगर वो हमारी ब्रांच के शायद सेक्रेटरी थे तो उनके साथ में बैठा हुआ था मैं वहाँ पर और ऐसे ही मैंने कह दिया कि यार 40-50 रसगुल्ले तो ये आराम से खाए जा सकते हैं मतलब उसका विजुअल उसकी शक्ल देख के बस साहब सेक्रेटरी साहब जो थे वो बोले आप ऑफिसर लोग ना बड़बोलापन आप लोगों का बहुत होता है और बोला वो भी खास तौर से पीओ हो तो और मैंने कहा यार इसमें पी और ऑफिसर की बात कहाँ से आ गई वो बोले आप पचास हम खा सक पचास रसगुल्ले खा जाएंगे बोले काहे नहीं खा जाएंगे अब देखिए अब हम भी अड़ गए दे। देखिए पुरानी आदत है ना ये अड़ जाने वाली जो आदत है ये बहुत बुरी बात है अड़ गए हमने कहाँ खा जाएंगे बोले तो लगी शर्त हमने कहा लगी शर्त देखा शर्त क्या है इसमें बोले शर्त यह है कि अगर आप पचास रसगुल्ले खा जाएंगे तो हम पैसा देंगे हमने कहा वरना बोले अगर आप पचास नहीं खा पाएंगे तो भी पैसा आप जितने खाएंगे उतने का देंगे और जो पचास में से बाकी होंगे वो वो भी देंगे यानी कि पचास का पैसा या तो आप देंगे या तो मैं दूंगा और बोले वो बाकी के रसगुल्ले मैं ले जाऊंगा मैंने कहा यार अब ये तो ठीक है बात चलो कोई बात नहीं शनिवार की बात तय हुई शनिवार को साहब हम लोग वहाँ पहुँचे और सम, भी मतलब सॉरी रसगुल्ले खाने शुरू हुए उन्होंने अपने लिए दो समोसे मंगा लिए सामने रख लिए और बोले आप शुरू करिए तो रसगुल्ले वाले ने कहा साहब ऐसा है कि एक साथ पचास नहीं रखते हम ऐसा करते हैं कि बीस बीस लाते हैं और आप देख लीजिए हमने कहा हाँ यार ये अच्छा रहेगा पचास देखने से भी शायद थोड़ा गड़बड़ा जाए तो साहब उसने पहले बीस रसगुल्ले रखे हमने साहब खाने शुरू कर दिए बीस खा लिए बीस खत्म हो गए अब सिंह साहब यानी सेक्रेटरी साहब जो भी थे उनका थोड़ा चेहरा परेशान हाल लगा उन्होंने अपना एक समोसा उन्होंने भी खा लिया उसके बाद अगला बीस आ गया हमने साहब उस अगले बीस में खाना शुरू किया दस समोसे तक तो हम खा पाए वो दस के बाद हमें थोड़ा भारीपन महसूस हुआ हमने कहा यार ये तो मुश्किल हो जाएगा अब सिंह साहब ने अपना समोसा यानी सेक्रेटरी साहब ने अपना समोसा उठाया और मुँह के सामने ला के रखा मुझे आज भी उनका चेहरा याद है आधा चेहरा समोसे से ढका हुआ आधा चेहरा हाथ में मुस्कुराहट मुंह पर धीरे धीरे फैल रही थी और मुझे लग रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि अब ये बीस समोसे मेरी मतलब मेरे घर जाने वाले हैं साहब मैंने कोशिश किया होते होते पूरी कहानी बताने का फायदा नहीं बस इतना ही है कि अड़तीस रसगुल्ले मैं खा गया के बाद उन्तालीसवा रसगुल्ला मैंने उठाया जरूर था मगर वो मुंह तक न ले जा पाया। साहब सेक्रेटरी साहब ने अपना अपना समोसा मुंह में दबाया पानी पिया मुझसे बोले साहब समोसे भी लेंगे क्या मेरी नज़रों में अगर तेज़ होता या अगर दुर्वासा ऋषि का थोड़ा भी अंश होता तो आज उनकी भस्म उस दुकान पे होती मैंने मैं उस पूरी दुकान के लोगों का हंसी का पात्र बना हुआ था और हर आदमी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी बेवकूफ़ी की शर्तें मत लगाया करो मैं अपने आप को समझा रहा था कि यार तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है कैसे आदमी साहब तो ये कुछ बातें थी रसगुल्लों और समोसों की और मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं और अगली बार फिर मिलेंगे और कुछ दफ्तरी कहानियों के साथ शायद कुछ और बातें आपको बता पाऊं अपनी जिंदगी की और अपने दोस्तों की जिंदगी की नमस्कार चला जा रहा था मैं डरता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ